ब्रह्म सूत्र शांकर हिंदी अनुवाद अध्याय पहला पाद चौथा अधिकरण छह वाक्यान्वयाधिकरण सूत्र उन्नीस से बाईस सूत्र उन्नीसवा वाक्यान्वयाथ सूत्रार्थ आत्मा वरे द्रष्टव्य इस श्रुति में द्रष्टव्य आदि रूप से उपदिष्ट आत्मा परमात्मा ही है क्योंकि उपक्रम आदि से पर्यालोचन से ज्ञात होता है कि ब्रह्म में ही वाक्य का अन्वय है के मैत्री ब्राह्मण में नवा अरे पत्यु अरे मैत्री स्त्री को पति के लिए पति प्रिय नहीं होता इस प्रकार आरंभ कर आगे नवा अरे अरे मैत्रेयी सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते अपने प्रयोजन सुख के लिए सब प्रिय होते हैं अतः हरी मैत्रेयी आत्मा ही दर्शन के योग्य है अतः उसका श्रवण करना चाहिए मनन करना चाहिए निधिध्यासन करना चाहिए हरे मैत्रेयी निश्चय ही आत्मा के दर्शन श्रवण मनन और विज्ञान से यह सब विदित हो जाता है इस प्रकार अध्ययन करते हैं यहाँ यह संचय होता है कि क्या वह विज्ञान आत्मा ही द्रष्टव्य से उपदिष्ट है भला यह होता है? प्रिय शब्द से सूचित का उपक्रम होने के कारण प्रतीत कि का उपदेश है उसी प्रकार आत्मविज्ञान से सबके विज्ञान का उपदेश होने से परमात्मा का उपदेश प्रतीत होता है तब क्या प्राप्त होता है पूर्व पक्षी विज्ञानात्मा का है उपदेश है किससे इससे उपक्रम की सामर्थ्य है पति स्त्री पुत्र वित्त आदि भोग्य रूप सारा जगत आत्मा के लिए प्रिय होता है इस प्रकार प्रिय शब्द से संसूचित भोक्ता आत्मा का उपक्रम कर दर्शन आदि किसी अन्य आत्मा के, के होंगे मध्य में भी इदम महदूत यह महान सत्य अनंत अपार और विज्ञान करस इन भूतों से विशेष रूप समुदित होकर उन्हें के साथ नष्ट हो जाता है इस प्रकार मर जाने पर इसकी सज्ञा नहीं रहती इस प्रकार प्रकृत द्रष्टव्य महान भूत का ही भूतो से विज्ञान करती हुई श्रुति है ऐसा दिखलाती है इसी प्रकार रे विज्ञाता को किससे जाने इस प्रकार कर्तवाचक शब्द से उपसंहार करती हुई श्रुति विज्ञाता विज्ञानात्मा उपदिष्ट है ऐसा दिखलाती है इससे यह समझना चाहिए कि आत्मा विज्ञान से सबका विज्ञान होता है यह वचन भोक्ता के लिए होने से भोग्य समूह में गौण है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं परमात्मा का ही यह उपदेश है किस से इसमें ही वाक्यों के अन्वय होने से पूर्वापर के पर्यालोचन से इस वाक्य के अवयव अवेक्षमाण परमात्मा में ही अन्वित लक्षित होते हैं कैसे अन्वित होते हैं उसका उपादन उपा करते हैं अमृतत्व से अमृतत्व की तो वित्त से आशा नहीं है इस प्रकार याज्ञ बल कैसे सुनकर ये ना हम जिसमें मैं अमर नहीं हो सकती उसे लेकर मैं क्या करूंगी हे भगवान जो अमृतत्व का साधन जानते हो वही मुझे बतलावे इस तरह अमृतत्व की आशा रखने वाले मैत्रीय को याज्ञ के इस आत्मविज्ञान का उपदेश करते हैं परमात्मा विज्ञान के सिवा अमृतत्व की प्राप्ति नहीं है ऐसा श्रुति और स्मृति वचन कहते हैं उसी प्रकार आत्मविज्ञान से कहा हुआ जो सर्वविज्ञान है वह परकार विज्ञान के बिना मुख्य रूप से नहीं हो सकता यह कथन औपचारिक भी ग्रहण नहीं किया जा सकता क्योंकि आत्मविज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा कर ब्रह्मतम ब्राह्मण जाति उसे परस्त कर देती है जो ब्राह्मण जाति को आत्म से भिन्न समझता है इत्यादि अग्रिम ग्रंथ से उसी का उपादन करता है निश्चय जो ब्रह्म क्षेत्र आदि जगत को आत्मा से अन्यत्र भिन्न स्वतंत्र रूप से सत्ता देखता है वही ब्रह्म आदि जगत उस मिथ्यादर्शी को कल्याण मार्ग से भ्रष्ट कर देता है इस प्रकार भेद दृष्टि का निषेध कर इदम सर्व यह जो कुछ है वह सब यह आत्मा है इस तरह संपूर्ण वस्तु समूह को आत्मा से अभिन्न अवतरण कहता है दुन्दु आदि दृष्टान्तों से उसी अभेद को दृढ़ करता है अस्य महतो जो यह ऋग्वेद है वह इस सत्य ब्रह्म का निश्वास है इत्यादि आत्मा में नाम रूप कर्म प्रपंच की कारणता की व्याख्यान की इच्छा करते हुए इस परमात्मा का अवगम बोध कराते हैं उसी प्रकार एकायन प्रक्रिया में भी विषय इंद्रिय और अद्भुतकरण के साथ संपूर्ण प्रपंच का एक आधार बाह्य और आभ्यंतर भेद शून्य अखंड और प्रज्ञा नहीं कर व्याख्यान की इच्छा करते हुए ज्ञ बल्कि इस परमात्मा का ही बोध कराते हैं इससे ज्ञात होता है कि परमात्मा ही यह दर्शन आदि उपदेश है जो यह कहा गया है कि प्रिय शब्द से सूचित भोक्ता आत्मा के उपक्रम से विज्ञान का ही यह दर्शन आदि उपदेश है उस पर हम कहते हैं सूत्र बीसवा प्रतिज्ञा सिद्धेर िंगश्मा सिद्धे है। लिंगम आश्मा विज्ञान से सबका ज्ञान होता है इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में लिंगम जीव ब्रह्म के अभेदांश को लेकर जीव का उपक्रम हेतु है ऐसा आश्मरत्य आश्मरत्य आचार्य का मत है भाष्यार्थ आत्मनि विज्ञाते आत्मा का विज्ञान होने पर इस संपूर्ण प्रपंच का ज्ञान हो जाता है और इधम सर्व यह आत्मा ही यह सब कुछ है ऐसी प्रतिज्ञा है। शब्द से संसूचित आत्मा का जो संकीर्तन है यह लिंग उस प्रतिज्ञा की सिद्धि को सूचित करता है यदि विज्ञान आत्मा परमात्मा से अन्य हो तो परमात्मा का विज्ञान होने पर भी विज्ञानात्मा विज्ञात न होगा इस प्रकार एक का विज्ञान होने से सब का विज्ञान होता है यह जो प्रतिज्ञा की गई है वह बाधित हो जाएगी इसलिए प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए जीवात्मा और परमात्मा के अभेदांश को लेकर उपक्रम है इस प्रकार आश्म आचार्य मानते हैं सूत्र इक्कीसवात एवं भावादित्यूलोमी ही क्षात्कार होने के आदि संघात से उत्क्रमण करते हुए जीव का एवं भावत परमात्मा के साथ ऐक्य होता है इस भविष्य अभेद को लेकर जीव का उपक्रम है औडुलोमि यह अवडुलोमी आचार्य का मत है इंद्रिया, पर है। देह मन और बुद्धि के अतः यह उपक्रम अभेद से है ऐसा अड़ुलोमी आचार्य मानते हैं श्रुति भी ऐसे ही है संप्रसादो यह संप्रसाद जीव इस चैर से समुत्थान कर अनात्माभिमान त्याग कर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप में स्थित होता है वहीं पर जीवाश्रय नाम रूप को भी अडुल आचार्य नदी के दृष्टांत से ज्ञापन कराते हैं यथा <coughs> जैसे लोक में नदिया स्वाश्रय नाम रूप का त्याग कर समुद्र को प्राप्त होती है वैसे जीव भी स्वाश्रय नाम रूप का त्याग कर परम पुरुष को प्राप्त होता है यह दृष्टांत और दृष्टात की तुल्यता के लिए ऐसा अर्थ प्रतीत होता है सूत्र बाईस बा अवस्थित रि काशकृत्न अवस्थित काशकृत्न सूत्रार्थ इति ऐसा काशकृत्न आचार्य का मत है कि अवस्थिति ही अविद्यालपित भेद से ब्रह्म ही जीव रूप से अवस्थित है इसलिए जीव से उपदेश का उपक्रम है आचार्य <coughs> का। इस प्रकार मानते हैं कि इसी की इस जीवात्म रूप से अवस्थिति होने के कारण अभेद रूप से यह उपक्रम युक्त है उसी प्रकार अन मैं इस जीवात्म रूप से तेज जल और अन्न इन तीनों देवता में अनु कर नाम और रूप की अभिव्यक्ति करूँ इस प्रकार का ब्राह्मण वाक्य परमात्मा का ही जीवात्मा रूप से अवस्थान दिखलाता है और रूपाणि समस्त चराचर को कर उनका नाम रख और उनमें प्रवेश कर भाषण आदि रूपाणी करता हुआ रहता है इस प्रकार का मंत्र भी है तेज आदि की सृष्टि में जीव की पृथक सृष्टि श्रुत नहीं है जिससे कि जीव परमात्मा से अन्य एवं उसका विकार हो काशक आचार्य का यह मत है कि अविकृत परमेश्वर ही जीव है अन्य नहीं तो यद्यपि जीवात्मा का परमात्मा से अनन्यत्व अभिप्रेत है तो भी है इस प्रकार पत, भी से यित कार्य कारण भाव अभिप्रेत है ऐसा ज्ञाता होता है पुनः अवडुलोमी के पक्ष में तो संसार दशा की अपेक्षा से भेद और मोक्षावस्था की अपेक्षा से अभेद स्पष्ट प्रतीत है उन सब मतों में आचार्य काशक का मत श्रुति अनुरूप ज्ञात होता है क्योंकि तत्व इत्यादि श्रुतियों से प्रतिपादन के अभिष्ट अर्थ के अनुसार है श्रुति अनुरूप होने से उनके ज्ञान से अमृतत्व हो सकता है यदि जीवों को ब्रह्म का विकारात्मक स्वीकार किया जाए तो प्रकृति के साथ संबंध होने पर विकार का लय प्रसंग हो जाने से उसके ज्ञान से अमृतत्व संभव नहीं है अतः स्वाश्रय नामरूप रूप का असंभव होने से उपाधि आश्रय नामरूप का जीव में उपचार होता है इसी कारण कहीं का अग्नि और विस्फुलिंगों के उदाहरण से सुनाई हुई जीव की उत्पत्ति भी उपाधि के आश्रित ही समझनी चाहिए जो यह कहा गया है कि प्रकृति द्रष्टव्य महान सत्य स्वरूप का ही विज्ञानात्मक रूप से भूतमय समुत्थान दिखलाते हुए मुनि आज्ञावन के विज्ञानात्मा ही यह दृष्टव्य ऐसा दिखलाते हैं उसमें भी इस त्रि की योजना करनी चाहिए सिद्ध है पर नाम रूप और कर्म रूप सारे प्रपंच का आत्म रूपत्व उपपादित है क्योंकि एक उत्पत्ति स्थान और एक प्रलय स्थान होने से और दुंदुबी आदि दृष्टान्तों से कार्य और कारण का अभेद प्रतिपादित है जो महान सत्य भूत द्रष्टव्य ब्रह्म का भूतों से विज्ञान से समुत्थान कहा गया है वह लिंग इसी प्रति है, ऐसा आश्मरत्य का मत है। क्योंकि होने पर प्रतिज्ञात एक विज्ञान से सर्व विज्ञान उत्पन्न होता है उत्क्रमेश उत्क्रमण करने वाले ज्ञान ध्यान आदि की सामर्थ्य से सम्यक प्रसन्न हुए विज्ञानात्मा का परमात्मा के साथ ऐक्य संभव होने से यह अभेद कथन युक्त है ऐसा अड़ुलोमी आचार्य मानते हैं। अवस्थित रिथि इसी परमात्मा की विज्ञान रूप से अवस्थिती होने से यह अभेद का अभिधान उत्पन्न है ऐसा काशकृत् आचार्य मानते हैं परंतु एक भूतेभ्या यह प्रकृत द्रष्टव्य आत्मा ही पांच भूतरु उपादी से जीव भाव को प्राप्त होकर विद्या से उपाधि की निवृत्ति के अनंतर नाश को प्राप्त हो जाता है देहेंद्रिय भाव से मुक्त होने पर इसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं रहती इस प्रकार यह तो उच्छेद का अभिधान है यह अभेद का अभिधान कैसे है यह दोष नहीं है क्योंकि यह विनाश का अभिधान तो विशेष विज्ञान के विनाश के अभिप्राय से है आत्मोच्छेद के अभिप्राय से नहीं है कारण की अत्र भगवान मु हे भगवान शरीर पात के अनंतर कोई विशेष संज्ञा नहीं रहती ऐसा कहकर ही आपने मुझे मुंह में डाल दिया है इस प्रकार श्र स्वयं ही अन्यार्थ को दिखलाया है ना वा अरे या अरे मैं, मैं का नहीं कर रहा हूं। नाशा ही होने से यह आत्मा अविनाशी है देह इंद्रिय आदि के साथ इसका संसर्ग नहीं है हैत्पर्य यह है कि आत्मा कुटस्थ नित्य विज्ञान एकरस है इसके उच्छेद का प्रसंग ही नहीं है अविद्यात भूतेन्द्रिय भूतेंद्रियात्मक मात्राओं के साथ इसके संसर्ग का अभाव विद्या से होता है संसर्ग के अभाव होने पर संसर्गकृत विशेष विज्ञान के अभाव होने से न ऐसा कहा है। प्रत्यक्षारमर मैत्रेयी विज्ञाता को किससे जाने इस प्रकार कर्तृवाचक शब्द से उपसंहार होने से विज्ञानात्मक का ही यह द्रष्टव्य रूप ऐसा जो कहा है उसका भी काशक ने दर्शन से ही परिहार करना चाहिए और भी ही परंतु जहां अविद्या अविद्यावस्था में द्वैत होता है वहां अन्य अन्य को देखता है ऐसा आरंभ कर अविद्या विषय में उसी के दर्शन आदि रूप विशेष विज्ञान का प्रपंच कर यत्र किन्तु जहाँ विद्यावस्था में इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है वहा किसी से किसी विषय में उसके ही दर्शन आदि रूप रूप विशेष विशेष विज्ञान का अभाव अभाव कहते हैं और विषय के अभाव में भी आत्मा को रूप से जाने ऐसी आशंका कर विज्ञातारमरे ऐसा कहा है यह वाक्य विशेष विज्ञान के अभाव का उपादन करता है इससे ऐसा ज्ञात होता है कि केवल विज्ञान सही भूत विद्या कर्तृवाचक से निर्दिष्ट है और यह पहले ही दिखलाया गया है कि काशकृष्ण का सिद्धांत श्रुति अनुरूप है इसलिए विज्ञानात्मा और परमात्मा का भेद अविद्या से उपस्थापित नाम रूप से रचित कल्पित देहादि उपाधि से है पारमार्थिक नहीं है ऐसा अर्थ है सब वेदांतवादियों को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि सदैव सौम्य आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय सत्य था आत्मे वेदम आत्मा सब है यह सब है इदम सर्व यह सब आत्मा ही है नान्यो इससे अन्य दृष्टा नहीं है नान्य दत्तो इससे अन्य दृष्टा नहीं है इस प्रकार की श्रुतिया और वासुदेव सर्विधा सब वासुदेव हे क्षेत्र हे भारत सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे जान संपूर्ण समर्वेश्वर को देखता है इस प्रकार की स्मृतिया है अन्य इस प्रकार जो उपासना करता है वह पशु के समान है तत्व को नहीं जानता मृत्यु हो जो अद्वितीय आत्मा में अनेक देखता है मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है इस प्रकार की श्रुतियों से भेद दर्शन का अपवाद है क्योंकि सवा अमर अमृत एवं अभय ब्रह्म है इस प्रकार आत्मा में सब क्रियाओं का प्रतिषेध है अन्यथा मुक्षों को अपवाद बाधा रहित ज्ञान की अनुपपत्ति होगी और सुनिश्चित की भी अनुपत्ति होगी क्योंकि सर्व आकांक्षाओं का निवर्तक अपवाद रहित आत्म विज्ञान विज्ञान विज्ञान इष्ट है है कारण कि वेदांत वेदांत जिन्होंने से का अच्छी प्रकार प्रकार कर लिया है, और को उस उस एकत्व तो देखने वाले उस विद्वान को क्या मोह और क्या शोक है ऐसी श्रुतियां है स्थित प्रज्ञ का लक्षण करने वाली स्मृति भी है इस प्रकार क्षेत्रज्ञ और परमात्मा का एकत्व तो विषयक समिज्ञान निश्चित होने पर क्षेत्रज्ञ परमात्मा इस प्रकार नाममात्र के भेद होने से यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा से भिन्न है यह परमात्मा क्षेत्र से भिन्न है इस प्रकार का आत्मा में भेद विषयक आग्रह व्यर्थ है यह एक ही आत्मा नाममात्र के भेद से बहुत प्रकार से कहा जाता है सत्यम ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है जो पुरुष उसे बुद्धि रूप परमाकाश में निहित जानता है यह कथन किसी एक गुहा के उद्देश्य से नहीं कहा गया है किंतु किन्तु समिप गुहा के उद्देश्य से है और ब्रह्म से अन्य भी गुहा में निहित नहीं है क्योंकि तद इसे वह इसी में अनुप्रविष्ट हो गया इस प्रकार सृष्टा के ही अनुप्रवेश की श्रुति है परंतु जो आचार्य भेदादि का आग्रह करते हैं वे वेदांतर्थ अत्यंत दुख निवृत्ति का बाध करते हुए श्रेय द्वार सम्यक ज्ञान का ही बाध करते हैं कार्य और अनित्य मोक्ष की कल्पना करते हैं और न्याय का अनुसरण नहीं करते अधिकरण सातवा सूत्र 23 से 27 तक सूत्र तेईस प्रकृतिश्च प्रति दृष्टानुपरोधात प्रकृति चादृष्टतानुपरोधा सूत्रार्थ प्रकृतिश्च चा, ब्रह्म उपादन कारण और निमित्त कारण भी है प्रतिज्ञा दुष्टांता क्योंकि ये नुत भवति इस प्रकार एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा हो और यथा यहां मृत्पिंडेन इस तरह दृष्टान का सामंजस्य है जो यह कहा गया है कि जैसे अभ्युदय का हेतु होने से धर्म जिज्ञास है वैसे का हेतु होने से ब्रह्म जिज्ञास है और जन्माद्यतः इस सूत्र से ब्रह्म का लक्षण कहा गया है उस लक्षण से ब्रह्म घट आभूषण आदि के प्रति मृत और सुवर्ण आदि के समान उपादान कारण और कुमार सुवर्ण कार आदि के समान निमित्त कारण है यह समान है इससे संचय होता है कि ब्रह्म किस प्रकार का कारण है पूर्व पक्षी ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों कारणों में से ब्रह्म केवल निमित्त कारण ही है किससे इस श्रवण है सक्रे उसने ईक्षण किया स प्राण मस रजत उसने प्राण की सृष्टि की इत्यादि श्रुतियों से प्रतीत है कि ब्रह्म ईश्वर ईक्षण पूर्वक करता है ईक्षा पूर्वक कर्तृत्व कुमार आदि निमित्त कारण में ही देखा जाता है अनेक कारक करता पूर्वक क्रिया के फल की सिद्धि लोक में देखी गई है और यह न्याय आदि करता में भी संक्रमित करना युक्त है और ईश्वरत्व की प्रसिद्धि से भी ब्रह्म निमित्त कारण है क्योंकि जैसे राजा वैवस्वत मनु आदि ईश्वर केवल निमित्त कारण ही प्रतीत होते हैं वैसे परमेश्वर को भी केवल निमित्त कारण समझना युक्त है और कार्य रूप यह जगत सावय चेतन और, और अशुद्ध देखा जाता है उसका कारण भी वैसा ही होना चाहिए क्योंकि निर्लिप इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्म ऐसा प्रतीत नहीं होता अतः परिशेष से अर्थात प्रकृत ब्रह्म के प्रतिषेध और अन्यत्र प्रसक्ति के अभाव होने से ब्रह्म से भिन्न अशुद्धि आदि गुणयुक्त स्मृति में प्रसिद्ध प्रधान को उपादान कारण स्वीकार करना चाहिए क्योंकि ब्रह्म ब्रह्म में कारणत्व तो श्रुति का निमित्त है। ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं, को प्रकृति उपादान कारण और निमित्त कारण स्वीकार करना चाहिए केवल निमित्त कारण ही नहीं इससे इससे की प्रतिज्ञा और दृष्टान्त का अनुपरोध है ब्रह्म को उभय कारण मानने से श्रुति प्रतिपादित प्रतिज्ञा और दृष्टांत बाधित नहीं होते क्या तूने गुरु से वह आदेश पूछा है जिससे अश्रुत श्रुत हो जाता है अमत मत हो जाता है और अविज्ञात विशेष रूप से ज्ञात हो जाता है यह प्रतिज्ञा है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक के विज्ञात होने से अन्य सब अविज्ञात भी विज्ञात हो जाते हैं वह सर्व विज्ञान उपादान कारण के विज्ञान होने पर संभव है क्योंकि कार्य उपादान कारण से अभिन्न होता है किंतु निमित्त कारण से कार्य अभिन्न नहीं होता कारण कि लोक में बढ़ई कारागिर महल से भिन्न देखने में आता है यथा सौम्य जैसे एक मृत्युपिंड के विज्ञान से सब मृतिका के विकारों का ज्ञान हो जाता है कि विकार केवल वाणी के, के आश्रयभूत नाम मात्र है सत्य तो केवल मृत्यु है तथा एक लोहमणिना एक लोहमणि सुवर्ण मणि के विज्ञात होने पर सब सुवर्ण विकार ज्ञात हो जाते हैं और न, नखने, न, एक नखने नखनेत एक नहन्ना लोहपिंड के ज्ञान से सब लोहे के विकार ज्ञात हो जाते हैं इस प्रकार दृष्टांत भी उपादान कारण विषयक कहा गया है उसी प्रकार अन्य स्थलों में भी कसमन भगवो शवनक हे भगवन किसके ज्ञान लिए जाने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है ऐसी प्रतिज्ञा है और यथा पृथ्वी जैसे पृथ्वी में विस्पन्न होती है ऐसा दृष्टांत है तथा आत्मनि हे मैत्रियी निश्चय ही आत्मा का दर्शन श्रवण मनन और विज्ञान हो जाने पर इसे सब का ज्ञान हो जाता है ऐसी प्रतिज्ञा है और स यथा वह दृष्टांत ऐसा है कि जिस पर लकड़ी आदि से आघात किया जाता है उस दुंदुभि नकारे के बाह्य शब्दों को जिस प्रकार कोई ग्रहण नहीं कर सकता यानी है, ऐसा दुष्टांत है। इस प्रकार संभव में उपादान कारण सिद्ध करने वाली प्रतिज्ञा और दृष्टान्त समझना चाहिए यथो वे ये, तो ये भूत उत्पन्न होते हैं इस श्रुतिस्थ यत इस पद में यह पंचमी विभक्ति जनिकर्तु तो जायमान की प्रकृति की न्या उपादान होती है इसे विशेष सूत्र से प्रकृतिरूप उपादान अर्थ में ही समझने चाहिए ब्रह्म को निमित्त कारण तो अन्य अधिष्ठाता के न होने से समझना चाहिए जैसे लोक में मृतिका सुवर्ण आदि उपादान कारण कुम्हार सुवर्णकार आदि अधिष्ठाताओं के अपेक्षा रखकर प्रवृत्त होते हैं वैसे उपादान कारण सत ब्रह्म को अन्य अधिष्ठाता की अपेक्षा नहीं है क्योंकि जगत की उत्पत्ति के पूर्व सजातीय विजातीय, स्वागत भेद केवल एक अद्वितीय था ऐसा अवधारणा है। अन्य अधिष्ठाता के, के स्वीकार किए जाने पर भी एक विज्ञान से सर्व विज्ञान का असंभव होने से प्रतिज्ञा और दृष्टान्त का बाध ही होगा इसलिए अन्य अधिष्ठाता के न होने से आत्मा करता है और अन्य उपादान के न होने से प्रकृति है आत्मा निमित्त कारण और उपादान कारण कैसे है अभिध्योपदेशा सो कामयत इस प्रकार अभिध्यान संपल संकल्प का उपदेश होने पर आत्मा करता निमित्त कारण कारण है है और बहुत स्याम मैं बहुत हूं। इस प्रकार का उपदेश होने से प्रकृति उपादान कारण भी है। सो काम तो उसने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं अर्थात मैं उत्पन्न हूँ और तदैक्षित उसने एक संकल्प किया कि मैं बहुत हूँ इस प्रकार सृष्टि संकल्प संकल्प का उपदेश आत्मा में कर्तृत्व और प्रकृतित्व बोधित करता है उसमें संकल्प पूर्वक स्वतंत्र प्रकृति से आत्मा कर्ता निमित्त कारण है ऐसा प्रतीत होता है और बहुस्याम इस प्रकार बहुत होने का संकल्प प्रत्येगात्मा विषयक होने से ऐसा ज्ञात होता है कि आत्मा प्रकृति उपादान कारण भी है सूत्र पच्चीसवाना साक्षाच सूत्रार्थ साक्षात् सर्वाणि हवा इस प्रकार आकाश शब्द से ब्रह्म का ग्रहण कर साक्षात् जगत की उत्पत्ति और प्रलय सुने जाते हैं अतः ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है भाष्यर्थ उपादान कारण होने में यह दूसरा हेतु है इससे से भी ब्रह्म प्रकृति है क्योंकि सर्वाणी हवा ईमानी ये समस्त भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं आकाश में ही लीन होते हैं इस श्रुति में साक्षात ब्रह्म का ही कारण रूप से ग्रहण कर उत्पत्ति और प्रलय दोनों कहे गए हैं, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि जो जिसे से उत्पन्न होता है और जिसमें लय होता है वह उसका उपादान होता है जैसे धान यव आदि पृथ्वी उपादान कारण है श्रुतिस्थ आकाशादेव इस एवा से सूचित अन्य उपादान के अग्रहण को भगवान सूत्रकार साक्षात पद से दिखलाते हैं कार्य का प्रलय भी उपादान से भिन्न में नहीं देखा गया सूत्र छब्बीस आत्मकृते है आत्मकृते तदात्मा स्वयं अकृत इसमें आत्मसंबंधी कृति का श्रवण है अतः ब्रह्म उभय कारण है परिणामात् क्योंकि रूप से पूर्व सिद्ध वस्तु भी विवर्त रूप से साध्य हो सकती है इससे ब्रह्म कृति का कर्म विषय है और इस हेतु से भी ब्रह्म ब्रह्म प्रकृति है क्योंकि प्रक्रिया में तदात्मान उसने स्वयं अपने को ही नाम रूपात्मक जगत रूप से रचा इस प्रकार यह श्रुति आत्मा को कर्म और कर्त रूप से दिखलाती है आत्मान इस पद से कर्मत्व और स्वयं अकुरुत इस पद से आत्मा में कर्तृत्व दिखलाई दिखलाती है परंतु पूर्वसिद्ध एवं कर्ता रूप से व्यवस्थित पदार्थ को क्रिया विषयत्व कैसे संपादन किया जा सकता है परिमाण से ऐसा हम कह सकते हैं पूर्वसिद्ध होते हुए भी आत्मा ने अविद्या बल से अपने को आकाशादी विशेष विकार रूप से परिणत किया विकार रूप से परिणाम मृतिका आदि उपादान कारणों में उपलब्ध है यह स्वयं इस विशेषण से प्रतीत होता है कि उसे अन्य निमित्त को अन्य निमित्त की अपेक्षा भी नहीं है अथवा अंच प्रतक सूत्र है इतना अंच पृथक सूत्र है उसका यह अर्थ है कि इस कारण से भी ब्रह्म प्रकृति है क्योंकि सच्चा च वह ब्रह्मा ही और हुआ तथा के सब हुआ तथा योग्य सब इत्यादि से श्रुति सामानिकण्य से ही ब्रह्म का ही वेकार रूप से यह परिणाम कहती है सूत्र सत्ता योनिच गीयत योनि योनिश्चय यदूतोनिपति यहाँ प्रकृतिवाचक योनि शब्द से भी आत्मा कहा गया है अर्थ ब्रह्मे उपादान और निमित्त कारण है भाष्य और इस हेतु से भी ब्रह्म प्रकृति है क्योंकि कर्तारम ब्रह्मा के भी उत्पत्ति स्थान उस जगतकर्ता ईश्वर पुरुष को देखता है और संपूर्णों का में ब्रह्म योनि है ऐसा भी पढ़ा जाता है पृथ्वी योनि औषधि और वनस्पति की योनि पृथ्वी है इस प्रकार व्यवहार में निश्चित किया जाता है कि योनि शब्द प्रकृति वाचक है स्त्री की योनि भी अवयव शोणित द्वारा गर्भ के प्रति उपादान कारण ही है योनिष्ठ इंद्र हे इंद्र आपके बैठने के लिए मैंने स्थान बनाया है इस प्रकार कही स्थान वाचक भी योनि शब्द देखा गया है किंचोर्ण ना भी जिस प्रकार मकड़ी जाले को बनाती और निकल जाती है इस प्रकार के वाक्य शेष से यहाँ योनि शब्द प्रकृति वाचक ग्रहण किया जाता है इस प्रकार ब्रह्म में उपादान कारण तो प्रसिद्ध है इच्छा पूर्वक कर्तृत्व लोक में कुमार आदि निमित्त कारणों में देखा गया है उपादान कारणों में नहीं जो कहा गया है उसका निराकरण करते हैं यहां लोक के समान नहीं होना चाहिए क्योंकि यह अनुमानगम्य अर्थ नहीं है किंतु शब्दगम्य है अतः इस अर्थ को तो यहां शब्द चुर्थी के अनुसार होना चाहिए ऐसा हम कह चुके हैं कि शब्द वेद ईक्षण ईश्वर प्रकृति है ऐसा प्रतिपादन करता है और पुनः यह सब विस्तार पूर्वक आगे भी सूत्रों से कहेंगे अधिकरण सर्वव्याख्यानाधिकरणम सूत्र अठाईसवा एक व्याख्या व्याख्याता, व्याख्याता सूत्रार्थ एन प्रधान कारणवाद के निराकरण से सर्वे अणुस्वभाव असत आदि को जगत का कारण मानने मानने वालों के मत भी व्याख्याता निराकृत समझने चाहिए इस पद का अभ्यास दूसरी बार उच्चारण अध्याय समाप्ति का दतक है इच्छर न शब्दम इस सूत्र से आरंभ कर अन्य सूत्र द्वारा ही पुनः पुनः आशंका कर प्रधान कारणवाद का का निराकरण किया गया है क्योंकि मंदम, को उस पक्ष के पोषक कुछ लिंगाभास में प्रतीत होते हैं वह कार्य कारण का स्वीकार करने से वेदांतवाद के अति निकटवर्ती है और देवलादि कुछ धर्म सूत्रकारों ने अपने ग्रंथों में उसको आश्रय दिया है इससे उसके प्रतिषेध में अत्यधिक यत्न किया गया है किन्तु परमाणु आदि कारणवाद के प्रतिषेध में अत्यधिक नहीं किया गया परंतु ब्रह्म कारणवाद पक्ष के प्रतिपक्ष होने से वे भी प्रतिषेध करने के योग्य हैं क्योंकि मंदमतियों को आपातः उनके भी पोषक कुछ वैदिक लिंग प्रतीत हो सकते हैं इसलिए प्रधान मल्ल से से से करते हैं, इससे प्रधान कारणवाद के से सब आदि कारणवाद के समुदाय सब भी से हुए समझने चाहिए कारण कि वे भी प्रधान के समान अशब्द और शब्द श्रुति विरुद्ध है व्याख्या व्याख्याता, व्याख्याता इस प्रकार पद का अभ्यास दो बार उच्चारण अध्याय समाधिका द्योतक है पादचौथा समप्त अद्याय पहला समाप्त